सभी सवार हूँ एलिजा मैकोए का स्टीम इंजन। मोनिका कूलिंग चित्र वर्ष 1860 का था और एक गुलाम का बेटा एलिजा मैकेनिकल इंजीनियर बनने का सपना देख रहा था। उसने स्कॉटलैंड में पढ़ाई की और वहाँ उसने इंजनों के बारे में बहुत कुछ सीखा उन्हें कैसे डिजाइन किया जाए और कैसे बनाया जाए लेकिन जब घर वापस लौट उसने मिशिगन सेंट्रल रेल में काम ढूंढा तो एलिजा को सिर्फ एकमात्र काम मिला इंजन के फायर फॉक्स में कोयले डालने वाले खलासी का एलिजा के पास अवसरों की कमी थी लेकिन अपनी होशियारी और लगन से उसने बहुत कुछ हासिल किया उसने एक विशेष तेल कप का आविष्कार किया जिससे चलती ट्रेन के इंजन में तेल डाला जा सकता था सभी सवार हम अपने कंडक्टर का गीत सुनते हैं वो गीत में यह बताता है कि हमें ट्रेन में किस समय चढ़ना है जिस ट्रेन पर हम सवारी करते हैं वो ट्रैक पर दौड़ती है हम उत्तर की ओर जा रहे हैं ताकि हम सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुँच सकें हमारी मध्य रात्रि की ट्रेन अंडरग्राउंड है जिससे हम छिपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम रास्ते में उन ट्रेन स्टेशनों पर रुकें अपनी जान को जोखिम में न डालें हम रास्ते में अलग अलग स्टेशनों स्टेशन घरों में रुकें, जो हमें एक नए दिन की ओर ले जाए जब हम स्वतंत्र होंगे इसलिए अंडरग्राउंड ट्रेन में चढ़ कोलोचेस्टर ओंटारियो में गर्मी शुरू होती होते ही घास काटी जाती है एलिजा मैकवाय ने अपने पिता को लंबी घास काटते हुए देखा मशीन के खराब होने का इंतजार कर रहा था जब ऐसा हुआ तो एलिजा खुशी के मारे उछल पड़ा तब एलेजा केवल छः साल का था लेकिन वो पहले से ही वो औजारों के साथ काम करने में बहुत दक्ष था एलिजा मैकवाय मैकवाय का जन्म 1844 में हुआ था उसके माता पिता गुलामों को रिहा करने वाली अंडरग्राउंड रेल से कनाडा आए थे वे गुलामी के दिनों के बारे में ज्यादा बातें नहीं करते थे एलिजा और उसके ग्यारह भाई बहन उन्हें व्यस्त रखते थे एलिजा की माँ और पिता ने मेहनत करके एक एक पैसा बचाया जिससे एलिजा स्कूल जा सके सोलह साल की उम्र में एलिजा समुद्र पार करके पढ़ने के लिए स्कॉटलैंड गया एलिजा का एक ही सपना था वह मशीनों के साथ काम करना चाहता था वह एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता था 1866 में एलिजा ने स्कॉटलैंड में स्कूल खत्म किया तब उसका परिवार मिशिगन में रहता था एक दिन एक रेल इंजन स्टेशन पर आया एलिजा उसमें सवार था उसके दिमाग में नए नए विचार थे मिशीगन में वह एक इंजीनियर बनना चाहता था एलिजा मिशीगन सेंट्रल रेल रेल रोड पर काम की तलाश में गया देखो इंजीनियर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है बॉस ने एलिजा के पैरों पर थूकते हुए कहा अगर तुम्हें कोई काम चाहिए तो तुम्हें खलाशी का काम ही मिल सकता है वो काम बहुत मुश्किल नहीं है तुम्हें बॉयलर में कोयला झोंकना होगा और इंजन में तेल डालना होगा मुझे माफ करें एलिजा ने कहा तुम्हें फायरबॉक्स में बेलचे ले कोयला बेलचे से कोयला डालना होगा बॉश ने धीरे से उत्तर दिया तुम्हें पहियो को तेल लगाना होगा तुम्हें बेरिंग में तेल डालना होगा यह कोई कठिन काम नहीं है कितनी बड़ी बदनसीबी एलिजा इंजनों को अंदर बाहर से जानता था वो उन्हें डिजाइन करना जानता था वो उन्हें बनाना जानता था वो यह भी जानता था कि बॉस उसके साथ ऐसा सलूक इसलिए कर रहा था क्योंकि वो काला था पर अलीजा को काम की सख्त ज़रूरत थी इसलिए उसने वो काम स्वीकार किया बाप के रेल इंजन बड़े रोमांचक थे लोग उन्हें लौ लो घोड़ा बुलाते थे वो आग फूकने वाले दानों थे जब बॉयलर में पूरे दाप पर भाप होती तो इंजन घोड़े से भी तेज भागता था लेकिन इंजन के फायर बॉक्स में कोयला झोंकना काफ़ी कड़ी मेहनत वाला काम था और वो मुश वो भी मुश्किल था आग पानी को उबालती थी उबलते पानी से भाप बनती थी और भाप से मशीन काम करती थी यदि आग बहुत अधिक गर्म होती तो बॉयलर में विस्फोट का डर था यदि बॉयलर पर रात गर्म नहीं होता तो ट्रेन चलती ही नहीं तब ट्रेन सबसे छोटी पहाड़ी पर भी नहीं चढ़ पाती एलिजा अपने पुराने कपड़े पहनकर काम करने गए खलाशी की नौकरी का काम काफ़ी गंदगी का था जल्दी एलेजा कालिक ढक गया एक लड़का ट्रेन के नीचे घुसा था, कपड़े, कपड़े वो वो के के था। सोरनाक था।, था और लड़के को अक्सर चोट लगती थी कभी कभी बहुत गंभीर चोट भी एलेजा ने सोचा उस काम को करने का कोई सुरक्षित तरीका जरूर होगा एलेजा ने जितनी तेजी से बना उसने कोयला भरा उसके चेहरे से पसीना टपकने लगा उसके हाथ छिलने से दुख रहे थे। बायलर के पानी को, को दुर्लभ पूर्जो में तेल... तेल में तेल डाल रहा था अंत में ट्रेन अपनी मंजिल तक जाने को तैयार हुई इंजन ने हफ हफ की आवाज की उसकी चिमनी से धुआं बाहर निकला उसके पहिये घूमने को बेताब थे करीब आधे घंटे तक इंजन झुकझुकता करता रहा झुक झुक झुक अचानक रुकने की जाए। ट्रेन लड़का नीचे खुदा और पहियों के नीचे रेंगने लगा एलिजा तेल के साथ नीचे उतरा यात्री रुके उन्होंने काफी इंतजार किया था और उन्हें अभी कुछ और इंतजार करना था सभी मुसाफिर बैठ जाएं कंडक्टर चिल्लाया इंजन में फिर से तेल डाला गया और वो चलने के लिए तैयार हुआ झुकझुक झुक यात्रियों ने खिड़कियों में से पास के खेतों की ओर देखा उन्होंने खूब बातचीत की उन्होंने खाया और वे हंसे आधे घंटे के बाद फिर चरमरानी की आवाजाही इंजन में फिर से तेल डालने का समय आ गया था इतना कठिन काम था एलिजा को यह पता नहीं था कि वह किस काम से अधिक नफरत करता था फायरबॉक्स में कोयला झोंकने से या फिर इंजन को तेल डालने से गाड़ियों के धातु के हिस्से आसानी से काम कर सके इसलिए उनमें तेल डालने की जरूरत होती थी तेल के बिना पुर्जे आपस में चिपक जाते थे और नीचे गिर जाते थे और फिर ट्रेन रुक जाती थी जब एलीजा बेलचे से कोयला झोंक रहा था तो उस समय उसके दिमाग में नए नए विचार आ रहे थे उसे पता था कि वो जरूर काम कर है। एलिजा को अपने तेल कप का मॉडल बनाने में दो साल लगे अठारह सौ बहत्तर में उसने अपने आविष्कार की रक्षा के लिए पेटेंट फाइल किया फिर एक दिन वो काम पर अपना धातु का ऑयल कप लेकर गया देखिए तेल टपकने देने के लिए यहां एक एलिजा ने कब को इंजन से जोड़ दिया आज हम बस कलमाजू तक की छोटी सी सवारी करेंगे बॉस ने जोर से कहा ट्रेन कलमाजू मिशीगन के लिए रवाना हुई इंजन ने हफ हफ किया उसकी चिमनी से धुआं बाहर निकला उसके पहिये घूमे ट्रेन आधे घंटे तक चलती रही झुक झुक झुक हर कोई सोच रहा था कि ट्रेन कब रुकेगी कब रुकेगी लेकिन ट्रेन रुकी नहीं वो आधे घंटे तक और चली और उसके बाद फिर दोबारा आधे घंटे तक चली एलिजा मैग्वाय के तेल कप ने सफलतापूर्वक काम किया ट्रेन चलते समय उसने इंजन को लगातार तेल लगाया ट्रेन रिकॉर्ड समय में कालामाजू पहुंची अब ग्रीस बंदर सुरक्षित था एलिजा भी खुश था एलिजा मैग्वाय के तेल कप से ट्रेन की यात्रा तेज और सुरक्षित हुई अपने पूरे जीवन में इंजन के आविष्कारों पर काम किया। करने और अपने सपनों को जीने के लिए इसका मतलब होता है कि वे असली चीज चाहते हैं नकली या दो नंबरी चीज नहीं कई अविष्कारों ने एलिजा मैकवाय के तेल कप की नकल की लेकिन उनके ऑयल कप कभी भी अच्छे काम नहीं करे जब कभी जो किसी भी अन्य ब्लैक आविष्कारक से अधिक थे उनके अधिकांश आविष्कार इंजन से संबंधित थे लेकिन कुछ बिल्कुल अलग भी थे एलिजा ने एक पोर्टेबल स्त्री बोर्ड एक लॉन्च स्प्रिंकलर और यहाँ तक की जूते की बेहतर रबर एडी का भी आविष्कार किया अगर आप उच्चतम गुणवत्ता चाहते हैं तो हमेशा असली को ही मांगें